अपेंडिक्स एट पेज नंबर 161 छात्र क्लास में नहीं है मैं चाय नहीं पीऊंगा हम आज स्कूल नहीं जाते यदि हम नहीं जाता तो दिक्कत मिलती आपने अभी तक वह काम नहीं किया होगा मैं चाहता हूं कि वह देर से ना आए उनकी उन्नति ना रुके उसके खिलाफ कोई ना बोलता हो पेज नंबर वन सिक्सटी टू मेरे पास पैसा ना होता तो तुम्हारी मदद ना कर सकता इधर ना आइए बरसा ना होने के कारण खेत सूख गए मरीजों की देखभाल ना करते हुए नर्स ने निजी काम ही किया आप कल आएंगे ना आप चलिए ना ना कोई सोया ना खाया तू मत आ तुम मत आओ मत थूको तुम ना आओ